केवलान्व का लक्षण हो गया था अच्छा वो मतलब ए, अच्छा साध्य में केवलान्वितुम जो कहते हैं क्या है केवलान्वितुम क्यों हम उसको केवलान्वित कहते हैं अत्यंत भाव अप्रतियोगित्व अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व केवलान्वितम ये अंतिम पंक्ति में कहा गया था ना न अत्यंता भाव अप्रतियोगित्वित अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी होगा वो केवलान्वी नहीं होगा केवल अनुयी वही होगा जो अत्यंता भाव का अप्रतियोगी हो अभी आकाश आकाश कहीं अधेय होगा आकाश अधिकरण हो सकता है किसका द्रव्या। मूर्त द्रव्या का तो ऐसे इसको आकाश में रख देंगे रहेगा रहे रहे तो संयोग संबंध से अर्थात तो स्वयं के संबंध से संयोग संबंध है आकाश के साथ आकाश में संयोग संबंध से अर्थात तो ये घट रह जाएगा तो घट भूतल में मतलब आधे होगा होगा तो जैसे कहेंगे कि संयोग हो ठीक है, तो अभी आकाश घट में रहेगा घट तो घटाकाश में नहीं कर अगर आप संयोग संबंध हो जाने से कहीं घट आकाश में रहा तो आकाश भी घट में रहेगा तो अर्थात आकाश में कोई मतलब रहेगा तो अर्थात जैसे भूतल में ये रह सकता है ऐसे आकाश में नहीं रहेगा किंतु आकाश में शब्द रहेगा समय समझ रहेगा, रहेगा। तो और आगे चल कर कहेंगे पृथ्वी कहाँ है आकाश में इस प्रकार है कहेंगे जैसे परमाणु वो सब हो जाएंगे तो यहाँ विचार के लिए दिखाते हैं तो हो जाएगा ऐसा तो आकाश में है परमाणु है पृथ्वी सूर्य से वो कहाँ है कहेंगे आकाश में ठीक है चलो मान लिया गया अभी आकाश किंतु कहाँ रहेगा आकाश आकाश आधेय कहाँ होगा आधेय नहीं होगा आकाश अधिकरण बनेगा किंतु आकाश अधेय नहीं होगा तो आकाश आधेय नहीं होगा अर्थात अधेयता संबंधे आकाश कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा क्योंकि आकाश अधेय ही नहीं है तो आधेवता सम्बंध न आकाश नहीं रहेगा आकाश नहीं रहेगा तो आकाश का अभाव रहेगा रहेगा जैसे हम कहते हैं कि समवाय सम्बंधन घट भूतल में रहेगा नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं रहेगा तो समवाय सम्बन्ध न घटा भाव भूतल में मिलेगा इसी प्रकार की आधेवता संबंध है न आकाशाभाव ये कहाँ मिलेगा सर्वोत्म मिल जाएगा तो अगर आकाशा भाव सर्वत्र मिला तो आकाशा भाव केवलान्वी हो जाएगा आ, केवला हो जाएगा देखते आकाशा भाव केवलान्वयी हो गया अर्थात आकाशा भाव सर्वत्र मिला बोल करके आप कह दिए कि केवलान्वी हो गया आप केवलान्वयी का लक्षण बना दे अत्यंत भाव का अप्रतियोगी होना चाहिए इस प्रकार कह दिए ये लक्षण कर दिए पूर्व पक्ष कहेगा कि ये जो आकाशा भाव ये अत्यंत भाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए क्यों एक नहीं है अत्यंत भाव का अप्रतियोगी तो ये प्रतियोगी नहीं होना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है कि अभाव है आकाशा भावा भाव एक अभाव है आकाशा भावा भाव वो क्या चीज है आकाशा भावा भाव कहता है आकाश रूप आकाश रूप है वो आकाशा भावा भाव तो अभी भावा भाव भावाभाव का प्रतियोगी कौन बनेगा आकाशा भाव बन गया तो आप कहते थे कि आकाशा भाव ये केवल अनु है ये किसी का प्रतियोगी नहीं बनेगा आकाशा भाव ही, अनुयता भाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा तो अभी किंतु आकाशा भाव रूप का अत्यंता भाव का प्रतियोगी बन गया आकाशा भाव तो आपका जो लक्षण था अत्यंत भाव का अप्रतियोगी अभी वह नहीं हुआ आकाशा भावा भाव अर्थात आकाश आकाश रूप तो होने से अभी आप कहते थे कि अत्यंता भाव अप्रतियोगी त्वम केवल अनुत्म ये आकाशा भाव में ये लक्षण सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि आकाशा भाव जो हुआ आकाशा भावा भाव का प्रतियोगी हो गया तो केवल अनु था अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी होना चाहिए था कि आकाशा भाव अत्यंत अभाव का प्रतियोगी आकाश प्रतिय। प्रतिय। बन गया आकाश अभाव केवल अनु आकाश अभाव में उसमे क्या बन रहा है आकाश बन रहा बन है। अत्यंत अभाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए था आकाश नहीं हम केवलान्व आकाश को नहीं बना रहे है आकाश अभाव को बना रहे आकाश अभाव नहीं हो सकता आकाश भाव केवलान्वी है अध्यवता समुद्ध से कही नहीं था आकाशा भाव केवलान्वी है आकाश नहीं तो आकाशा भाव केवल नहीं वो प्रतियोगी नहीं होना चाहिए किंतु अभी वो प्रतियोगी बन गया किसका बन गया आकाशा भाव का प्रतियोगी बन गया कौन आकाशा भाव आकासा तो ये जो प्रतियोगी बन गया आकाशा भाव अभी होने से अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी और, और नहीं रहा नहीं रहने से केवल का लक्षण गया नहीं आकाशा भाव में तो ये जो दोष हुआ सिद्धांत कहता है कि आप आकाश रूप आकाशा भावा भाव उसका प्रतियोगी बना दिए इसको और किसी भी अभाव का प्रतियोगी बनेगा कि आकाशा भाव और किसी का नहीं बनेगा आकाशा भावा भाव इसी का ही प्रतियोगी बन जाता है सिद्धांत कहता है कि हम विशेषण दे देंगे कि वो अभाव लक्षण घटकर नहीं बनेगा विशेषण देकर के उसको हम निराकरण कर देंगे तो क्या विशेषण देंगे तो इसके लिए कहते हैं वृत्ति मत जिस अभाव आप ले रहे हैं जिसका प्रतियोगी बना देते हैं आकाशा भाव को आप प्रतियोगी बना देते हैं किस अभाव का प्रतियोगी बना देते हैं प्रतियोगी बना देते हैं तो आप अभी कह देते अत्यंता भाव प्रतियोगित्व आ गया आकाशा भाव में आ गया आकाश भाव में ये अत्यंता भाव कहने से कौन सा अत्यंता ले लिया, तो जो जो भाव को ले लिया। भाव का का तो भावा भावा इसका प्रतियोगी बन गया बन गया हम भी दे देंगे ये जो अत्यंता भाव लिए आकाशा भाव का अत्यंता ले लिए हम कहेंगे आप जो भी अत्यंत अभाव को ले रहे हैं और प्रतियोगी बना देते हैं वो अत्यंत वृत्ति मत होना चाहिए वृत्ति मत अर्थात कहीं रहना चाहिए अभी आप कहते हैं कि आकाश भावा भाव इसका प्रतियोगी बन जाता है आकाश भावा, ऐसा कहते हैं आकाश भावा भाव ये आकाश रूप है आकाश वृत्ति मत है कहीं रहेगा नहीं रहेगा इसलिए ये जो आकाश रूप आकाशा भावा भावाभाव ये वृत्तिमत नहीं है और अभी हम लक्षण में विशेषण देंगे कि वृत्तिमत मत अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होना चाहिए जो आकाशा भाव है वो वृत्तिमत मत अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होना चाहिए हम पहले कहते थे अत्यंताभाव अप्रतियोगी तो आकाशा भाव अत्यंत तो भाव अप्रतियोगी था पूर्व पक्ष आकर के एक अत्यंत भाव ले आया जो कि जिसका प्रतियोगी आकाश अभाव बन गया सिद्धांत कहते हैं ये अत्यंत भाव को नहीं ला पाएंगे क्यों ये अत्यंता भाव वृत्तिमत नहीं है ये अत्यंत भाव कौन, वतBar, कौन सा अत्यंत भाव को पूर्व पक्ष लाया था ये वृत्तिमत नहीं है ये अभाव वृत्तिमत नहीं है कहते अभाव आकाश रूप है ना तो ये आकाश रूप ये वृत्ति मत नहीं है अर्थात तो कहीं ये विद्यमान नहीं रहता आदेवता संबंध से तो ये विशेषण जोड़ देंगे अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व केवल अनुत्वम और अत्यंत भाव का विशेषण हो जाएगा वृत्ति वृत्तिमत अत्यंताभाव तो वृत्ति मत अत्यंत अभाव के निशा आकाशा भावाभाव नहीं ले पाएंगे अन्य कोई भी अभाव लीजिए अप्रतियोगित्व तो, प्र, तो अप्रतियोगित्व आना चाहिए पूर्व पक्ष प्रतियोगित्व तो दिखा दिया सिद्धांति जा रहा था लक्षण नहीं जा रहा था आकाशा भाव में क्योंकि उसमें प्रतियोगित्व तो दिखा दिया की क्या थी एक अत्यंता भाव पूर्व पक्ष ले आया जिसका प्रतियोगी बन गया आकाशा भाव सिद्धांति कहता है कि ये अत्यंत भाव को नहीं ला पाएंगे क्यों ये अत्यंत अभावि नहीं है नहीं वो संब, नहीं वो वो है ना तो बोले तो जिस अभाव का ये प्रतियोगी बन गया उस अभाव को कौन सा अभाव का प्रतियोगी बन जाता था अभाव बन जाता था उस अभाव को हम लक्षण में प्रवेश नहीं दिलाएंगे बाकी आप किसी अभाव कर ले तो, तो, तो हो जाएगा तो तो उसको तो उसका प्रवेश कराने का उसका प्रवेश होने के बाद उ… प्रतियोगी बन गया ना प्रतियोगी बने अप्रतियोगी होना चाहिए प्रतियोगी बन गया अच्छा, अच्छा, वो प्र, वो जाना चाहिए, आ, प्रतियोगी, होना चाहिए प्रतियोगी बन गया हम कहते हैं जिसका प्रतियोगी बन गया उसको निराकरण कर देंगे तो उस स्वभाव को निराकरण करने के लिए विशेषण दे दिया वृत्ति मत जिस अभाव को पूर्व पक्ष लाया था वो वृत्ति नहीं है इसलिए वो स्वभाव को नहीं ला पाएगा ये एक हुआ ये दिया है टीका में भी दिया है टिप्पणी में विचार करेंगे अभी तो पहले समझ जाने के लिए एक हुआ दूसरा हुआ ये नयायिक लोग कहते हैं जो संयोग होता है वो अव्याप्य वृति जैसे इसमें अगर रूप है तो रूपो इसमें सर्वत्र है कहीं सर्वत्र कैसे यहाँ अभी कृष्ण रूप है उसको खोल करके देखेंगे उसमें आपको कोई श्वेत रूप मिलेगा कहीं रक्त रूप मिल जाएगा तो ऐसा अगर है तो उसमें क्या रूप है चित्र रूप है किंतु रूप है तो रूपर रहेगा है, सर्वत्र उसका रूपर रहेगा ऐसा नहीं कि ऊपर में है अंदर में नहीं है वो नहीं घटेगा तो रूप जो होता है व्याप्य वृत्ति होता है जिसमें रूप नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं है कहीं नहीं है जैसे वायु आकाश इत्यादि हो गए और रूप तो है तो सर्वत्र है जिसमें है किन्तु संयोग इस प्रकार की नहीं है संयोग अगर यहाँ है, तो है तो ये नीचे में अंगुली संयोग नहीं है तभी अंगुली संयोग इसमें है अभी किंतु कहेंगे इसमें नहीं है अर्थात इसी में एक पार्श्व में है एक पार्श्व में नहीं है तो अंगुली संयोग जहां है वहीं अंगुली संयोग का अभाव हुआ tobacco? हुआ मतलब इसके साथ पुस्तकों के साथ अंगुली संयोग है और कहेंगे पुस्तक में अंगुली संयोग नहीं है हुआ? और जहां अंगुली संयोग है ही नहीं वहाँ तो अंगुली संयोग का अभाव है ही है इसलिए संयोग जहाँ है वहां भी नहीं है और जहां नहीं है वहां तो नहीं है इसलिए संयोग अभाव यहाँ संयोग है फिर भी संयोग अभाव है और जहाँ संयोग नहीं, तो नहीं है वहां <svittles> तो संयोग अभाव है इसलिए संयोग अभाव कहाँ रहा तो केवल अनुयी हो गया सर्वत्र रहा तो होने से ये भी अत्यंत अभाव जो संयोग अभाव यह सर्वत्र रहा संयोग नहीं संयोग अभाव ये सर्वत्र रहा, तो रहने से संयोग अभाव का अभाव कहीं नहीं है तो नहीं होने से अर्थात संयोग अभाव सर्वत्र मिला मिलने से कहेगा कि सिद्धांत कहेगा ये तो केवलान्वी है पूर्व पक्ष कहेगा ये केवल अनुयी नहीं है ये एक अभाव का प्रतियोगी है संयोग अभाव भी एक अभाव का प्रतियोगी बन जाएगा कौन सा अभाव का प्रतियोगी संयोग अभाव हो जाएगा संयोग अभाव अभाव का तो संयोग अभाव अभाव ये संयोग रूप ही है संयोग रूप जो संयोगा भाव भाव उसका प्रतियोगी बन गया संयोगा स्वयोग भाव।, भाव।, तो भाव हमारा अत्यंत का अप्रतियोगी बनना चाहिए था अभी प्रतियोगी बन गया तो लक्षण जाना चाहिए था नहीं गया तो इसलिए जिस अभाव को पूर्व पक्ष ला करके संयोग अभाव में केवलान्वित्व का नाश किया सिद्धांत अभी उस अभाव जैसे लक्षण का घटक न बने उसका निराकरण करेगा संयोग अभाव अभावभाव को छोड़कर के बाकी कोई भी अभाव का प्रतियोगी संयोग अभाव बनेगा संयोग अभाव संयोगावाभाव को छोड़कर के बाकी कोई अभाव का प्रतियोगी संयोग अभाव बनेगा नहीं बनेगा तो इसलिए संयोग अभाव भावाभाव जिसको पूर्वपक्ष ला रहा है लक्षण घटक तो सिद्धांति उसका निराकरण करेगा विशेषण दे करके कहेगा तो उसके लिए सिद्धांति अभी विशेषण देगा जो अभाव को आप ला रहे हैं वो शो विरोधी होना चाहिए शो अर्थात तो प्रतियोगी जो अभाव को ला रहे हैं वो प्रतियोगी विरोधी होना चाहिए अर्थात प्रतियोगी और वो दोनों एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए तो पूर्व पक्ष कौन सा अभाव को ला रहा था संयोग भावा भाव को ला रहा था वो संयोग रूप है तो उसका प्रतियोगी कौन होता है संयोगा भाव ये जो संयोगा भावा भाव अर्थात संयोग और उसका प्रतियोगी हो गया संयोगा भाव ये दोनों एक जगह में रहते हैं तो अभी सिद्धांति अत्यंता भाव में विशेषण देगा सो विरोधी अत्यंता भाव होना चाहिए अर्थात वो प्रतियोगी और अत्यंता अभाव दोनों एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए अर्थात आप संयोग रूप को अभाव को नहीं ला पाएंगे संयोगा भाव अभाव जो संयोग है उसको भाव रूप से नहीं ला पाएंगे बाकी कोई भी अभाव लाइए उसका प्रतियोगी संयोग अभाव नहीं बनेगा लक्षण में से अत्यंताभाव अप्रतियोगी जो केवल अनुय लक्षण हुआ इसमें सिद्धांति धो विशेषण होगा एक विरोधी और एक वृत्तिमत वृत्तिमत विशेषण दे देने से आकाशा भाव का जो केवला तो नाश हो रहा था वो नहीं होगा विरोधी विशेषण देने से संयोगा भाव का जो केवला तो नाश हो रहा था वो नहीं होगा ये दोनों केवल अनुयी है आकाशा भाव और संयोगा भाव उसका केवल अनु तो नाश करता था पूर्व पक्षी तो विशेषण दे दिया सिद्धांत इसलिए मूल लक्षण था अत्यंत केवलान्वित तो का अप्रतियोगित अभी इसमें और दो विशेषण दे दिया आकाशा तो भाव था। ये व्याप्ति नहीं है नहीं। ये केवलान्वी का लक्षण दोष दिखा दिया तो ये दोनों केवल है किंतु आपका लक्षण नहीं जा रहा है तो नहीं जाने से जिस हेतु के लिए नहीं गया वो उनको निराकरण कर दीजिए विशेषण क्यों देते हैं लक्षण में कुछ दोष दिखा दिया उस दोष को निराकरण करने के लिए विशेषण दे देते हैं आकाशा भावाभाव रूप आकाश इस अत्यंता भाव को लेकर के आकाशा भाव का केवल अनुत्व को नाश कर रहा था अभी हम दे दिए विशेषण वृत्तिमत जो आकाशा भाव भाव आकाशा भावा भाव है वो वृत्ति मत नहीं है वृत्ति मत अर्थात वृत्ति वाला वृत्ति वाला अर्थात कहीं अधेवता समझ से रहे तो वो किंतु नहीं रहता है इसी प्रकार के संयोग अभाव अभाव इसको ला करके उसका प्रतियोगी नहीं। नहीं उस संयोगी बाकी आप कोई भी अभाव को लेंगे घटो करते हैं ना आप घटा अभाव को ले लीजिए पठावा, पठावा, और कुछ लीजिए बाकी कोई भी अभाव लीजिए उसका प्रतियोगी तो बनेगा आकाश भाव आकाश भाव तो हाँ वो है उसका उसी का ही तो केवल अनु नाश कर रहा था आकाश अभाव में तो तो प्रश्न स्पष्ट नहीं है आकाश में भी भी जाना चाहिए। आ, आ, भी चाहिए वो। आप दूसरा कौन सा कर रहे हैं। ये मत जो नहीं लेना वो तो है कौन सा अभाव लेना नहीं चाहिए आकाश भाव। हाँ। बाकी ना... आप कोई है। है। भाव भी अभाव लीजिए बाकी आकाश अप्रतियुक्त होना चाहिए इसलिए तो आकाशा भाव भाव को नहीं ले पाएंगे आप उसको विशेषण दे दिया ना वो उसको नहीं ले पाएंगे बाकी को वो को अभाव भाव को नहीं दिया में तो नहीं आए क्यों तो हाँ कोई भी अत्यंत अप्रतियोगी है मतलब किसी का भी अत्यंता मतलब कोई भी अत्यंता बोलिए नाम बोलिए आकाशा भाव आकाशा भाव को हम मतलब अप्रतियोगी कह रहे हैं आकाशा भाव गोटा भाव का अप्रतियोगी आकाशा भाव है नहीं होगा तो इसलिए आकाशा भाव अभी प्रतियोगी बनेगा आकाशा भाव अगर प्रतियोगी बन जाएगा तो केवल अनु नहीं? नहीं होगा किंतु बनाइए उसका प्रतियोगी बनाइए आकाशा भाव किसका प्रतियोगी, बनेगा? प्रतियोगी बनेगा किसी का भी नहीं बनेगा एक ही का का। बनता था भाव को निराकरण कर दिया। बाकी कोई भी लीजिए, उसका प्रतियोगी नहीं बनेगा इसी प्रकार की संयोग में भी संयोगाव केवल एक ही अभाव का प्रतियोगी बन जाता था उसका निराकरण कर दिया आप पटाभाव पटाभाव नदी अभाव बाकी कोई भी अभाव लीजिए उसका प्रतियोगी नहीं बनेगा अव्रतियोगी बनेगा इसलिए केवल नहीं तो सिद्ध होगा अभी पंक्ति देखिए अगर देखिये प्रतियोगी क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो अत्यंता भाव है अत्यंता भाव का विशेषण देते हैं स्व विरोधी अत्यंता भाव तो सो विरोधी अत्यंता भाव एक अत्यंता भाव है सो विरोधी होना चाहिए तो सो विरोधी कहने से अर्थात अत्यंत अभाव अभाव कहने से बुद्धि में पहले क्या आएगा प्रतियोगी अर्थात प्रतियोगी के साथ विरोधी होना चाहिए अत्यंत इसलिए सो पदों से प्रतियोगी कर लेंगे प्रतियोगी विरोधी ये अर्थ होगा प्रतियोगी विरोधी और साथ एक स्थान पर नहीं रहना प्रतियोगी के साथ, साथ एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए तो जो आप अभी ले रहे हैं अत्यंत संयोगा भाव अभाव वो संयोग रूप हुआ तो उसका प्रतियोगी हो गया संयोगा भाव वो दोनों एक स्थान पर रह जाते हैं तो नहीं होना चाहिए नहीं तो अत्यंत अभाव स्वयं स्वयं के साथ भी स्व विरोधी स्व पद से अगर अत्यंत को लेंगे सो सो सो सो सो सो विरोधी विरोधी विरोधी विरोधी हो जैसे कहेंगे कि का भी तो सो से को नहीं ले पाएंगे इस सो कैसे प्रतियोगी इसलिए प्रतियोगी लेंगे सो विरोधी को केवल लेंगे तो नहीं घटेगा क्योंकि आकाशा भावा भाव हुआ आकाश तो आकाश और आकाशा भाव एक हो गया आकाशा भावा भाव इसको हम अत्यंत भाव शब्द से ले रहे हैं ले रहे हैं और प्रतियोगी हो गया आकाशा भाव ये तो स्व विरोधी तो है ही जहाँ आकाश रहेगा वहा आकाशा भाव नहीं रहेगा इसलिए स्व विरोधी तो है ही वो तो स्व विरोधी देने से भी वो बारण नहीं होगा इसलिए वहात्तिमत अच्छा। मूल में न अत्यंता अप्रतियोगित रूप केवलान्वितम आकाशाभाव संयोगा च व्याप्तम इति वाच्यम वाच्य न चिद्धांतिकता है आगे पूर्व पक्ष न चिधांतिक पूर्व पक्ष कहता है कि अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व तो रूप केवलान्वयित लक्षण हो गया ये और संयोगाभावे ये दोनों संयोगावयी है आकाशाभाव संयोगाभाव तो केवलान्वयी में अव्याप्तम अव्याप्तम अर्थात तो लक्षण नहीं जा रहा है सिद्धांत कहता है कि इतने नचवाच्यम ऐसा नहीं कहना तो आगे देखिए टिप्पणी में अवृत्ति पदार्थ से गगन अभाव सर्वत्र अस्ति। अवृत्ति पदार्थ अर्थात जो वृत्ति नहीं है जैसे भूतले वृत्ति भूतले वृत्ति घट हुआ तो अवृत्ति पदार्थ अर्थात जो अध्यता संबंध से कहीं नहीं रहेगा उसको कहा जाएगा अवृत्ति पदार्थ तो अवृत्ति पदार्थ हो गया गगन तो गगनस्य अभाव सर्वत्र अस्थित क्योंकि अवृत्ति कहीं रहने वाला नहीं है अतः स केवलान्वयी एवं संयोग से अव्याप्यवृत्ति पदार्थ से सर्वत्र अस्ति जो संयोग है वो अव्याप्यवृत्ति पदार्थ है वृत्ति अर्थात व्याप वृत्ति नहीं है अर्थात व्याप्त होकर के नहीं है कहीं है तो कहीं नहीं है तो इसलिए संयोग अगर वृत्ति हो गया तो संयोग अभाव भी सर्वत्र मिलेगा सोपी केवल इति सिद्धांत ये नयायिकों का सिद्धांत है अथ गगना, गगना भाव ये से गगनाभाव ये केवल नहीं हुआ किंतु गगना, गगना, गगना, भाव गगना भाव से गगनात्मक गगनाभाव प्रतियोगित्व न ये जो गगनाभाव हुआ ये गगनात्मक गगन रूप को जो गगनाभावा भाव है उसका प्रतियोगी हो जाएगा गगनाभाव तो हो गया और संयोगा भाव संयोगात्मक यह संयोगावाभाव उसका प्रतियोगी हो जाएगा संयोगाभाव भाव संयोगा संयोगात्मक से संयोगात्मक संयोगावाभाव प्रतिव हो गया होने से अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व ये अगना भाव में भी नहीं आया संयोगाभावों में भी नहीं आया च अव्याप्तम अत्यंताभाव का प्रतियोगी बन गई ये दोनों तद अत्यंता भाव सो विरोधित्वेन वृत्तिमत्वेन च विशेषितः सो विरोधित्वेन ये देंगे एक विशेषण और वृत्तिमत्वेन अर्थात सो विरोधी वृत्तिमत अत्यंता भाव होना चाहिए तो ये क्यों दे रहे हैं क्योंकि गगनात्मक जो गगना, भावा भाव न वृत्तिमान अभी आप विशेषण दे, दे देंगे वृत्तिमत अत्यंताभाव फिर गगनाभावा भावों को ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे एवं संयोगात्मक संयोगाभावा संयोगावाभाव न संयोग अभाव विरोधी जो संयोग रूपक जो संयोगाभावा संयोगावाभाव है वो जो प्रतियोगी है संयोगा उसके साथ विरोधी नहीं है स्वपद तो से प्रतियोगी को लिया जा रहा है संयोगा उसका विरोधी नहीं है अतः अतस्तव न अत्यंता अत्यंताभाव पद ग्राह्य इसलिए जो गगनाभाव संयोगा भाव भाव ये दोनों अत्यंत भाव पद से ग्रहण नहीं हो पाएंगे बाकी आप कोई भी अभाव लीजिए उसका अप्रतियोगी हो जाएंगे तो तो दोनों कैसे तो ये दोनों को छोड़कर के ये दोनों आप लक्षण का घटक नहीं बनेंगे विरोधी कहकर के कर की निराकरण कर दिया आपका लक्षण होना चाहिए अत्यंताभाव का अप्रतियोगी अभी आकाशा भाव एक अत्यंता भाव का अप्रतियोगी होना चाहिए अब कोई भी अत्यंत अभाव लाइए आकाशा भाव उसका अप्रतियोगी होगा कोई भी अत्यंता अभाव लाइए संयोगा भाव उसका अप्रतियोगी होगा अब तो संयोगाव को नहीं ला पाएंगे बाकी कोई भी अभाव लाइए उसका अप्रतियोगी हो जाएगा भावा।, तो भावा, आ, तो और था था भावा, भावा और भावा भावा। ये दोनों शब्द से तुर्था नहीं होंगे जो दोनों को पूर्व पक्ष ग्रहण करवा रहा था अभी वो दोनों को ग्रहण नहीं कर पाएगा आगे दे दिया घटा करके किन्तु घट सोम पदार्थ स्व सो पद से घट ले लीजिए उसका विरोधी और वृत्तिमान हो जाएगा भाव तो होने से तस् प्रतियोगी घट स केवल नहीं जो प्रतियोगी बनेगा वो केवल अनु नहीं होगा भाव का प्रतियोगी घट हो गया इसलिए घट केवल अनु नहीं होगा अप्रतियोगी होने से केवलानवी होगा जो प्रतियोगी बनेगा वो नहीं होगा केवलानवी नहीं होगा अर्थात उसका हो प्रतियोगी नहीं बनेगा जो अत्यंता प्रतियोगी बनेगा वो एक देश में रहेगा एक देश में नहीं रहेगा अभी तो अत्यंता भाव का प्रतियोगी होगा तो जो केवलानवी होगा वो एक देश में रहेगा एक देश में नहीं रहेगा ऐसा नहीं है अर्थात सर्वत्र रहेगा आगे दे दिया तस्वीर वृत्तिमाश घटाभाव तस् प्रतियोगी घट स केवल अनुयी घट तो केवल अनुयी के नहीं हुआ और अप्रतियोगी चगनाभाव संयोगा भाव ये घटा भाव का अप्रतियोग हो जाएगा गगनाभाव और असंया भाव इसलिए संयोगा भाव अगनाभाव ये सब केवलान्वयी हो जाएंगे घटा भाव का प्रतियोगी कौन हो गया घट वो केवलान्वी हो जाएगा नहीं होगा और घटा भाव का अप्रतियोगी होगा गोगना भाव तो भाव संयोग ये भी गगनाभावी है होगा तो कोई भी लाए उसका बनेगा अच्छा सोम सोम घट तो सो विरोधी आप लक्षण में दिए ना सो पद से क्या घट कर, तो कर लीजिए दृष्टांत दिखाने के लिए तो विरोधी तस्वीर घटाभाव क्यूंकि प्रतियोगी विरोधी अत्यंता भाव होना चाहिए तो शो विरोधी हो गया घटाभाव अभी घटाभाव लक्षण का घटक बन जाएगा जो शो विरोधी वृत्तिमान अत्यंता भाव लेना चाहिए तो घटाभाव ले सकते हैं शो विरोधी हुआ और घटा भाव वृत्तिमान कहेंगे तो भूतले तो रहने से कहेंगे इस प्रकार के अभाव को लिया जा सकता है वो प्रतियोगी उसका प्रतियोगी घटो बन जाता है घटो इसलिए केवल अनुयी नहीं, नहीं होगा ये दिखा दिया कि स्व विरोधी वृत्तिमान एक अत्यंत अभाव ले लिए कौन सा घटाभाव घटा भाव का प्रतियोगी बन जाएगा घट इसलिए घट केवलान्वित नहीं होगा क्योंकि प्रतियोगी वृत्तिमान अत्यंता भाव उसका अप्रतियोगी जो होगा वो केवलान्वय होगा प्रतियोगी हो ये प्रतियोगी हो रहा है घट इसलिए ये केवल अनुय नहीं होगा किंतु आकाशाभाव ये ये भाव का प्रतियोगी बन रहा है नहीं बन रहा है तो अप्रतियोगी एक दिखा दिया देखिए प्रतियोगी बन रहा है और वो अप्रतियोगी हो रहा है क्या? भी बन रहा है अब प्रतियोगी तो बनेगा कोई किंतु ये अप्रतियोगी होगा तभी ये बना नहीं तो आप ऐसा है कि स्व विरोधी वृत्तिमान अत्यंत अभाव कह देंगे जिसका कोई प्रतियोगी ही नहीं है वो लक्षण का घटक नहीं बनेगा इसलिए कहते ना वृत्ति तो अभाव दिखाने का समय में हम कहते हैं वृत्तित्व तो नौका में है आज जो वृत्तित्व तो ही कहीं नहीं है उसका वृत्तित्व तो अभाव कैसे कहेंगे इसलिए कहते हैं कि शो विरोधी वृत्तिमान अत्यंत भाव हम घटा घटाभाव दिखा रहे हैं और उसका प्रतियोगी कोई बन रहा है ये किंतु तो नहीं बन रहा नहीं बनने से ये तो केवल कैबलान्वय होगा लक्षण घटा करके दिखा दिया एक अत्यंता भाव दिखा दिया उसका एक प्रतियोगी दिखा दिया जो प्रतियोगी हुआ वो केवलान्वयी नहीं हुआ और ये जो है वो प्रतियोगी नहीं बन रहा तो इसलिए अप्रतियोगी हुआ केवल नहीं हुआ लक्षण घटा करके दिखा दिया अच्छा मूल में सो विरोधी वृत्ति मत अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वश तो तदर्थत्वात्थ सिद्धांती लक्षण का संस्कार कर दिया पूर्व पक्ष दोष दिखा दिया इसलिए सिद्धांती लक्षण संस्कार कर दिया सो विरोधी होना चाहिए वृत्ति मत होना चाहिए अत्यंता भाव ऐसा अत्यंता भाव का अप्रतियोगी जो बनेगा वो केवल अनु हो जाएगा तदर्थत्व सो विरोधी अत्यंताभाव संयोगा भाव। सो विरोधी अत्यंता भाव का विशेषण है आप ऐसा अत्यंता भाव को लेना चाहिए जो सो विरोधी इसलिए कौन सा अत्यंत भाव को ले रहे हैं जो कि सो विरोधी कहेंगे संयोग भाव भाव ये नहीं है सो विरोधी इसलिए इसको नहीं ले पाएंगे ये विशेषण दिया उसको निराकरण करने के लिए अच्छा आगे कहते हैं तो फिर ये के केवल कौन होगा कहते हैं ये दोनों अभाव पदार्थ दिखाए केवलानुय भाव पदार्थ कहेंगे ये प्रमेयत्व तो, अभिधेयत्व तो? ये के है, केवल अनुयंधे न सर्वत्र विद्यमान्वित संबंध है तुम, तो एक संबंध एक, एक जातीय तो संबंध है नो प्रमेयत्व है सकल प्रमेय में रहेगा रहेगा तो, तो ये प्रमेयत्व ये प्रमेय में किस समझ से रहेगा कहते तो प्रमेयत्व तो कोई जाति है तो प्रमेयत्व तो जाति नहीं है तो क्योंकि प्रमेयत्व तो ये अभाव में भी रहेगा अभाव प्रमेय है इसलिए अभाव में प्रमेयत्व भी रहेगा इसलिए प्रमेयत्व जाति कैसे होगा एक जाति नहीं है तो ये एक धर्म है प्रमेय में रहेगा ऐसा एक धर्म है ये किस संबंध रहेगा फिर स्वरूप समंध रहेगा तभी स्वरूप समंध रहेगा तो फिर आप एक जाती और क्यों कहते हैं कह देना चाहिए एक ही न संबंध है न सर्वत्र विद्यते प्रमेय तो सर्वत्र स्वरूप संबंध से रहेगा कहते ये जो संबंध हुआ ये अनुयोगी प्रतियोगी लेकर के अलग माना जाता है घट भूतल का संयोग ये वृक्ष विहंगम संयोग नहीं है ये भिन्न है तो अनुयोगी प्रतियोगी लेकर के संयोग भिन्न हो जाता है संबंध भिन्न हो जाता है इसी प्रकार की घटकपाल का संवाय संबंध और पटतंतु का संवाय संबंध एक नहीं है अच्छा संवाय समवायस्तु तो एक एव मान लेंगे ठीक है तो ये संयोग संबंध एक जैसा नहीं है कहते हैं इसी प्रकार की जो आकाशत्व और आकाश ये भी स्वरूप संबंध है और प्रमेयत्व प्रमेय तो ये भी स्वरूप संबंध है किंतु ये दोनों स्वरूप संबंध एक नहीं है एक नहीं है कहेंगे एक नाश हो जाने पर भी दूसरा रहेगा घट प्रमेय है घट में तो रहेगा तभी प्रमेयत्व और घट का बीच में जो संबंध है घट नाश हो गया तो वो नाश हो जाएगा वो संबंध ये नाश हो जाने पर भी आकाश में जो आकाशत्व है वो तो नाश नहीं हुआ तो इसलिए कहेंगे ये स्वरूप संबंध जो कि घट और प्रमेयत्व का बीच में था तो और जो स्वरूप संबंध कहेंगे कि अन्य तरह कहीं मतलब घट प्रमेयत्व का बीच में एक स्वरूप संबंध और पट्ट एक स्वरूप संबंध ये दोनों एक नहीं है अगर ये होता तो घट जब नाश हो जाएगा घट्ट प्रमेयत्व का संबंध नाश हो गया किन्तु पट प्रमेयत्व का संबंध तो नाश नहीं हुआ इसलिए ये दोनों स्वरूप संबंध अलग मानना पड़ेगा कहेंगे बीच में ना, वो नो तो समवाय है फिर समवाय और उसका बीच में स्वरूप संबंध बनेंगे वो और एक अलग स्वरूप संबंध है प्रमेय तो रहेगा तो रहेगा ये सब स्वरूप संबंध अर्थात तो अनुयोगी प्रतियोगी के लेकर के प्रत्येक स्वरूप संबंध भी अलग अलग हो जाएगा इसलिए कहा एक जातीय संबंध है ना सभी स्वरूप संबंध में स्वरूपत्व रहेगा तो एक जातीय हो गया वही स्वरूपत्व लेकर के यहाँ एक जातीय कहने का अर्थात जो द्रव्य गुण कर्म में रहने वाला जाति वो नहीं है अर्थात तो समान आपको बोध कराएगा स्वरूपत्व विशिष्ट स्वरूप तो ये स्वरूपत्व मतलब जातीय स्वरूप संबंध तो अनुयोगी प्रतियोगी लेकर के अलग हो जाने पर भी एक जातीय कहा जाएगा स्वरूपत्व जातीय स्वरूपत्व जातीय स्वरूपत्व जातीय संबंध है सर्वत्र विद्यमान केवल अनुत्म जो केवल होगा वो स्वरूप संबंध ही रह, में ही रहेगा संयोग में रहने वाला केवलान्वी नहीं होंगे जितने वृत्ति नियमों के संबंध ना स्वरूप संबंध ही मतलब केवलान्वी का घटक होगा ये पूरा हुआ इसके साथ अच्छा एक जातीय संबंध है न सर्वत्र विद्यमान तुम केवल तो वो लोग तो ऐसा उतना ही लक्षण दे दिए खाली वृत्ति मत कितु उनका तात्पर्य वही है कि स्वरूप संबंध लेना है जो समय संयोग न, न रहेगा वो सर्वत्र कभी नहीं रहेगा तो? वो किंतु उनका मतलब वही है कि वो स्वरूप संबंध से रहेगा वो लोग कहेंगे स्वरूप संबंध से रहेगा ये नब्बे लोग कहेंगे स्वरूप संबंध से अलग अलग हो गया ना तो घट में प्रमेय पट में प्रमेय तो स्वरूप अलग अलग हो गया इसलिए नब्बे लोग कहेंगे की एक जाति हो तो प्राचीन लोग कहेंगे स्वरूप संबंध है ना मतलब केवलान्व स्वरूप संबंध से रहेगा तो उतना ही लक्षण तो यही रहेगा हाँ हाँ लक्षण वो है ये जो केवलान्वित होगा वो सर्वत्र रहेगा किस संबंध से रहेगा नवे लोग कहेंगे प्राचीन लोग कहे के स्वरूप संबंध से रहेगा नवे लोग कहें स्वरूप संबंध अलग अलग हो गया ना तो इसलिए कहिए कि एक तो संबंध है ना तो ठीक है इसलिए एक संबंध ना नहीं कह पाएंगे एक संबंध है न सर्वत्र विद्यमान केवल अन्वितम ये नहीं सर्वत्र विद्यमानतम केवल अनुतम यह हो गया मूल लक्षण आगे किस संबंध से रहेगा यही आएगा कहेंगे एक संबंध है ना कहेंगे एक संबंध ना नहीं हो पाएगा तो इसलिए कहते हैं एक जातीय संबंध है ना एक न एव संबंध है न इति उच्च माने अच्छा यही प्राचीन लोग कह रहे हैं एक ए न संबंध है ना इति उच माने।, अच्छा, माने अगर कहेंगे प्रमेयत्व से केवल अनुत्म नही होगा क्यों ईश्वर प्रमा विषयत्व से ईश्वर प्रमा विषयत्व ये सब में रहेगा क्यों ईश्वर प्रमा का विषय सब कुछ है तो इसलिए ईश्वर प्रमा विषयत्व सर्वत्र रह जाएगा एक केवल नहीं होगा तो ये विषय निष्ठा अनुयोगितात्मक स्वरूप संबंध से भिन्नता तो ईश्वर प्रमा विषयत्व ये सब विषय में रहेगा तो ये सब अनुयोगी जो विषय हो जाएंगे तत्त विषय लेकर के ये संबंध अलग हो जाएगा स्वरूप संबंध से भिन्न अतः एक जातीय उक्तम इसलिए एक जातीय तो कहा गया अच्छा, तो अच्छा। आ, ये आगे पाठ हम इसको देखा नहीं और चाहिए तो हम देख करके ये बता सकते हैं यहाँ हम पहले से देख करके कुछ लिखा है किन्तु आज देखा नहीं इसको ठीक है विचार करके बताएंगे आगे जी, जी, जी, नहीं, नहीं प्रतिज्ञादि अन्यतम नाम प्रतिज्ञादि भिन्न भिन्न तो। प्रतिज्ञादि से जो भिन्न प्रतिज्ञादि अन्यतम तम होंगे वो पांचों से कोई एक तो प्रतिज्ञादि से जो भिन्न होगा उससे भिन्नत्वम ये पांच में रहेगा ये हो गए प्रतिज्ञादि भिन्न भिन्नत्वम तद भिन्न वो उसका लक्षण है तच्च प्रतिज्ञादि प्रत्येक प्रतियोगिकम प्रतियोगिक भेद पंचक अव छिन्न प्रतियोगिता क भेदवत्वम अच्छा ये जो तृतीय लक्षण है तो ये अन्यतमत्वम का तीन लक्षण कहते हैं एक हो गया तद भिन्न भिन्नत्व ये एक लक्षण हो गया अन्य दूसरा हो गया तद् तद ये पांच ले लिए उसका भेद बाकी में रहेगा और ये तद भेद इस तद में रहेगा क्या तद भेद का अभाव रहेगा तो तद भेद अभावत्व पाँचों का जगत उसका, उसका अभाव रहेगा ये पांचों में ये अभावान हो जाएंगे ये पांच तो इसमें रहेगा अभावत्वम तद भेद अभावत्वम ये दूसरा हो जाएगा तद भिन्न भिन्न तम तद भेद अभावत्व एक ही बात है <laughs> तो पहले भेद को लेकर के कहा अभी अत्यंत अभाव को लेकर कहा तो जा, ये जहाँ भेद और अत्यंता अभाव मतलब जहाँ अत्यंता भाव नहीं है किंतु वहाँ भेद भी रह सकता है भूतल में घट है घट का अत्यंता भव भूतल में है नहीं है घट का भेद भूतल में है तो इसलिए अत्यंता लेकर के ले लक्षण दिखाया पहले भेद को लेकर के ले दिखाया था तो वो तो तो एक भेद और होता है एक अत्यंता भाव अलग है तो इसलिए एक भेद को लेकर दिखाएगा अत्यंत को ये दूसरा हो गया और तीसरा हो गया तद भेद कुटाव छिन्न भेद तुम ऐसा कहते हैं तृतीय लक्षण तद भेद अभी ये पांच हो गए ये पांचों का भेद बाकी जगत में रहेगा ये जो पांच भेद रहे ये हो गए भेद कूट था समूह तो हो गया ये भेद का भेद का इसमें रहेगा ये हो येगा तद।, तद, तद में वास्तविक पांच है इसलिए हम भेद भेदकूट कहते हैं यहां अगर एक होता है तो यहां भेदकूट नहीं आएगा ये पांच होने से भेद भेदकूट आया ये भेदकूट का भेद इसमें रहेगा रहेगा तो ये जो भेद रहा किसका भेद रहा भेदकूट का।, का तो ये भेद का प्रतियोगी कौन हो जाएगा कूट ना इसमें रहा आ, कूट हाँ योग्य भिन्न भेदकूट अविन्न भेदकूट भेदकूट भेदकूट का प्रतियोगी ये इसमें भेद रहा भिन्न अच्छा हाँ ये हो गया पांच इसका भेद इसमें रहेगा इसलिए ये हो गया भिन्न इसमें ये जो ये भिन्न हुआ ये भिन्न में भेद कूट रहा ये पांचों का भेद इसमें रहा तो ये है भिन्न और इसमें रहा भेद भेदकूट ये भिन्न का भेद इसमें रहेगा तो ये हो गया तद् ये हो गया तद्भिन्न तद्भिन्न तद भिन्न भेद ये इसमें आ गया आ गया अभी जो तद्भिन्न भेद आया ये भेद का प्रतियोगी कौन है भिन्न तद्भिन्न तद्भिन्न हो गया प्रतियोगी और प्रतियोगिता रहेगा तद्भिन्न में प्रतियोगिता अवच्छेद को क्या हो जाएगा जो तद्भिन्न में रहे तद्भिन्न में क्या रहेगा कहते हैं इसमें भेदकूट है तभी तो भी भेदकूट हो जाएगा प्रतियोगिता का अवच्छेद का भेदकूट ये हो गया भिन्न ये हो गया प्रतियोगी इसमें रहेगा प्रतियोगिता और इसमें रहेगा भेदकूट भेदकूट ये भिन्न इसमें रहेगा भेद तो इसलिए भेदकूट ही प्रतियोगिता अवच्छेदक का बन रहा है भिन्न हो गया प्रतियोगी भेदकूट हो गया प्रतियोगिता अवच्छेद भिन्न है इसमें भेद भेदकूट रहा जो रहेगा वो प्रतियोगिता अवच्छेदक बनेगा जैसे घट में रहने वाला घटत प्रतियोगिता अवच्छेदक बनता है इसी प्रकार की भेद भेदकूट हो गया प्रतियोगिता का अवच्छेदक, का तो हम कहेंगे भेदकूटा छिन्न प्रतियोगिता को यहां जो इसमें जो भेद रहा इसका प्रतियोगिता हो गया भेदकूट ए प्रतियोगिता अवच्छेदक हो गया भेदकूट प्रतियोगिता अवच्छेद भेदकूट हुआ तो कूटा व छिन्न प्रतियोगिता क इसमें जो भेद आता है तद आगे हो गया इसमें ये हो गया भिन्न भिन्न का फिर इसका ये आ गया भेद ये भेद का प्रतियोगिता अवच्छेद का हो गया भेद कूटा इसलिए कहेंगे भेद कूटा व छिन्न प्रतियोगिता क भेद इसमें आया भिन्न का भेद इसलिए प्रतियोगिता अवच्छेद हो गया भेदकूट कहेंगे भेदकूटा अवचिन्न प्रतियोगिता को भेद ये पांचों में रहेगा ये सब हो जाएंगे भेदवान भेदकूटा प्रतियोगिता को भेदवान पांचो हो जाएंगे और इसमें रहेगा भेद तो इसमें ऐसा है कि भेद रहता है जिसका प्रतियोगी हो गया भिन्न प्रतियोगिता अवच्छेद को हो जाएगा भेदकूट प्रतियोगिता अवच्छेद घटत्व हो जाता है तो हम कैसा कहते हैं अभाव को भटत्व अवचिन्न प्रतियोगिता का ऐसे जब प्रतियोगिता अवच्छेद का भेद कूट बन जाएगा क्या कहेंगे प्रतियोगिता का तो ये प्रतियोगिता का कौन है कहते भेद जो इसमें रहता है तो भेद कूटाव अवचिन्न प्रतियोगिता क भेद प्रतियोगिता कर भेद में समान अधिकरण है कर्मधारय करते हैं भेद कूटाव अवचिन्न प्रतियोगिता क ये कौन है कहते इसमें रहने वाला भेद उससे भिन्न जगत।, जगत है वो हो हो गया गया जगत गया। उसमें रहेगा रहेगा लेकिन वो वो आएगा जैसे का इधर में तो फिर पांचों का भेद तो भिन्न में रहेगा जगत में पांचों का भेद जगत में रहेगा प्रत्येक हम अलग अलग करके ले रहे हैं तो ये जो जगत में रहा जो भेद वो एक भेद नहीं भेद कूट हो गया पांच तो पांच जगत और उसका भेद भेद भेद रहा रहा पाँच्छ में। पाँच्छ में। अभी वहां से भेद ऐसा कह के हम फिर जाएंगे आ, भेद वान हो गया जगत जी हो गया तो इसलिए भेद कूट ही अवच्छेद का बनेगा जो जगत में भेद भेदकूट रहा वही अवच्छेद का बनेगा प्रतियोगी जगत, जगत।, प्रतियो जगत हो जाएगा प्रतियोगी जगत हो जाएगा और प्रतियोगिता अवच्छेद प्रतियोगिता क ये पांच हो जाएंगे तो वो लक्षण आ जाएगा वो देते हैं तच्छ प्रतिज्ञादी प्रत्येक प्रतियोगी क भेद पंचक हमकूट कहते हैं पंचक दे दिया भेद पंचक अवचिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्वम हम लक्षण कहते हैं ना भेद कूटा अवचिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्वम इतना कहते हैं वो द्वितीय पंक्ति में दिया अरे जो भेद कूटा अवचिन्न कहते हैं ये भेद किसका है पांचों का भेद वही कह दिया प्रतिज्ञादि प्रत्येक प्रतियोगी का भेद स्पष्ट कर दिया थोड़ा प्रतिज्ञादी पांच उसका भेद ये हो गया भेद भेद पंचक स्पष्ट कर दिया भेद तो ये प्रतियोगिता अवच्छेद हो गया कैसे कहते प्रतिज्ञा न हेतु न उदाहरण न उपनय न निगम न जगत में ये सब आ जाएगा इस प्रकार के हो गया इत्याक भेद पंचक तो न प्रतिज्ञादिकम ये सब प्रतिज्ञादि नहीं है तत्र प्रत्येके भेद चतुष्ट सत्वे स्वभेद अभाव न अच्छा प्रत्येक में भेद चतुष्टय रह सकता है जो पांचो है परस्पर में अच्छा आज बहुत समय हो गया कल फिर दोबारा देख लेंगे इसका ओम शंकर, शंकर